बता अद्रिश्ट अद्रिश्ट फल, फल बता दिए मिथुन प्राप्ति होगा बेटा बेटी दोनों बजा करेगा प्रजापति व्रत के द्वारा फल ये चर्य ये सत्यम प्रतिष्ठित मंत्र को से के द्वारा फल बताया कि पूर्त दत्तकार, दत्त कार्यपूर्ण कार्य इष्टकर्म पूर्त कर्म और तत्कर्म करने वाले लोग को क्या मिलेगा एवा, उनके लिए है। कौन सा ब्रह्मलोक कर्मी को कहा यह चांद्रम सो ब्रह्मलोका जो चंद्र संबंधी लोक को भी यह ब्रह्मलोक का दिया जाए चंद्रलोक संबंधी चांद्रमसा चंद्रमसा संबंधी चांद्रमसोक ब्रह्मलोक चांद्रमसो अपर ब्रह्म का अवय अपर ब्रम है ना हिरण्य गर्भ प्रजापति वही हो रखा है आदित्य और चंद्र दोनों इसे अपर ब्रह्म का अवय होने के कारण से उसको भी ब्रह्मी कह दिया नहीं? नहीं? चंद्रमस ब्रम्हलोक ऐसे कैसे कह दिया चांद्रमस का जोड़ दिया तब कहते हैं अपर ब्रह्म प्रजापत् चंद्रलोक रही रूपी चंद्र को भी ब्रह्मलोक कर दिया अंशी का संज्ञा को अंश में भी प्रयोग कर दिया जाता है पितृयानरक्षण जी की पितृलोक को प्राप्त कराने वाला जो विशिष्ट मार्ग से प्राप्त दक्षिणायन मार्ग से प्राप्त होने वाला जो ब्रह्मलोक है वो चांद्रवश ब्रह्मलोक है और जिन लोगों ने तप किया तपहा क्या तप है स्नातक व्रता दीन तपहा स्नातक व्रता दिया ब्रह्मचारियों उनके लिए जो कहा हुआ स्नातक ब्रह्मचारी के लिए कहा हुआ सब जो है को सामान्य ले रहे हैं दिया है ब्रह्मचर्य स्नातक ब्रह्मचर्य के द्वारा वेद को प्राप्त कर लिया समावर्तन संस्कार भी हो गया और अब धर्म में प्रवेश करने के लिए गृहस्थी को तैयार है उसको स्नातक कहा जाता है तत्कर्तव्यतः स्मृत्याद्युक्त उसके कर्तव्य रूपेण स्मृति मनुस्मृति का उनको यहाँ पर स्नातक कर दिया। के लिए वही व्रताचारी जब तक वे पुरा नहीं हो जाएगा तब तक है क्या क्षेत्र आदित्यम हस्तम कदाच न मध्यम न भगवगत वही टिप्पण में है दो नंबर टिप्पणी आदित्य मुगता वो सूर्य को नहीं देखना अस्तम याचन अस्त की ओर जाता हो नहीं देखना मैंने आधा ऊपर आधा है। अंदर सा दिख रहा हो उसको नहीं देखना पूरा ऊपर आने के बाद देख सकते हैं अस्ताचल की ओर जाते हो मतलब वो आधा अंदर पहाड़ के नीचे जिप गया आधा सूर्य ऊपर दिख रहा उसको नहीं देखने का नोपसृष्टा ग्रहण ग्रस्त को भी नहीं नवारिस्थम बादल के बीच को भी नहीं न मध्यम मध्यान बारह बजे एकदम सिर के ऊपर होता है उसको भी नहीं देखना चाहिए समस्त और सनातन ब्रह्मचारी जो अभी ग्रस्त आश्रम में जाने वाले हैं जब तक शादी नहीं होता तब तक ये सामान्यम बता दिया इस व्रतों को पालन करने वाले का नाम यहां तब सबसे ले लिया गया ब्रह्मचर्या मैथुर असमाचरण ब्रह्मचर्य अभी प्रवेश करने के बाद बने रहना ऋतु एवं बारह के उपया ऋतु कालीन अर्थात जो मासिक धर्म के पश्चात काल जो होता है उस काल में जो ही पत्र करना वो ब्रह्मचर्य है उसमें भी रात्रि में हो संस्कार के विधि विधान से हो या संतान नहीं चाहते तो उसकी विधि विधान से हो जो भी विधान बताया गया है उस विधि विधान के अनुसार संबंध करता है वो ही है जैसे वो सेठ जी सौ पुत्र उत्पन्न करने के बावजूद भी अखंड ब्रह्मचारी है तुझको लेना ये जो पढ़ने वाला ब्रह्मचारी वो नहीं लेना है यहाँ इसलिए कहते हैं ब्रह्मचर्य से क्या लेना है क्योंकि उसको तो पहले ले लिया स्नातक धर्म के अंतर्गत तपाश्द से ले लिया उसको इसलिए यहां ब्रह्मचर्य से लेना है उन गृहस्थों को विवाह करने के पश्चात ऋतुकाल से अन्यत्र में मैथुन का जो समाचार नहीं करना उसी का नाम ब्रह्मचर्य है ये और सर्वसाम सब के लिए जो नियम क्या है जो लोग सत्य में प्रतिष्ठित होकर जी रहे हैं उनको भी सत्यम कैसा सत्य बोल रहा है अंत वर्जनम का दिया अंतवर्जनम झूठ रहित सत्य झूठ मिक्सचर सत्य भी होता है झूठ से मिक्सर वाला सत्य भी होता है और सत्य भी झूठ हो जाता है भी बात है जो सत्य आपने कहा वो सत्य नहीं वो झूठ हो जाता है इस विषय में स्मृतिकार लोगों में सबसे बढ़िया बोलने वाला योगी याज्ञवल के संहिता बहुत सुंदर विवेचन किया सत्य और अंडृत की परिभाषा बाकी सब लोग शॉर्टकट मार सकते हैं और वो जा देते हैं, हैं बोल के स्पष्ट करते ही नहीं योगी संता में की महाराज अपना पत्नी गार्गी वहां तो पत्नी के व्यवहार कहा है यदि अन्य परिषदों में गार्गी को पत्नी नहीं माना गया लेकिन जो भी हो तो गार्गी को समझा के वहां पर सत्य वचन वह वचन है जिससे धर्म का हानि ना हो किसी के भी धर्म का हानि ना हो पहला कंडीशन बोलने से पहले भी देखना चाहिए जो मैं बोल रहा हूं वचन इससे किसी धर्म हानि तो नहीं होगा दूसरा श्रेष्ठ और ज्येष्ठों का अपयश ना हो ये बदनामी ना हो तीसरा ज्येष्ठ और श्रेष्ठ का मान हानि ना हो चौथा सत कर्म में प्रतिबंधक ना हो और अंतिम किसी के भी प्राण का घातक ना हो ये पांच कंडीशन बताया गया है वहां धर्महानि ना हो जेष्ठ श्रेष्ठ को अप ना हो अथवा जेष्ठ श्रेष्ठ का मान हानि ना हो तीन सत कर्म के प्रतिबंधक ना हो जाए आपका वचन और अंतिम किसी के भी प्राण का घातक ना वही वचन को सत्य वचन कहा जाता है बाकी आप जैसा देखे वैसा बोल तो दिया लेकिन उससे जो है किसी का प्राण हानि हो जाए तो फा जाके बोलने का वो अंदर तो है और अधिकतर लोग आजकल तो आधा सच आधा झूठ बोल देते हैं। जैसी विष्ट से भगवान ने कहवाया था अश्वत्ता नहीं? नी कुंजरोवा, आधा झूठा तो सच कर दिया उसको ऐसे आजकल लोग ज्यादा कलियुगु में जिनकी महिमा है ये सब लोग आधा झूठा तो सच बोलते हैं और कलयुग में जो मूर्ख होते हैं वो तो उन सच को बोल डालते हैं जिससे सबका हानि होता है ये सब हानि हो जाती है धर्महानि भी होता है यश हानि मानहानि और कर्म का प्रतिबंधन प्राण घातन भी हो जाता है ऐसे बोलने से जैसे सच्चों से बोलने फायदा क्या है खुद का नुकसान हो जाता है ये मूर्ख लोग अविवेकहीन लोग ऐसे ही बोला करते हैं। खुद का भी हानि हो जाए सबका बर्बाद हो जाए सोच के बोलना चाहिए क्या बोल रहे हैं किससे बोल रहे हैं कब बोल रहे हैं ऐसे आके नतीजा क्या होगा नहीं सोचेंगे तो सबका बदला जाएगा तो इसीलिए बहुत किससे हम क्या बोल रहे हैं कब बोलना है बात कब नहीं बोलना बहुत बोल सोच समझ के बोलना चाहिए कि हाँ मैं प्रेम से बोलने लगा तो सब बोल दो और वो आपकी पेट की बात देने बोल रहा है हम लोगों से भी गलती होती है कल आपसे नहीं हो रहा है हम लोगों से भी गलती होती है मेरे से भी होती है बड़ी मीठी मीठे बन गए आदे शुगर कोटेड पॉइजन आज जमाना जो शब्दावली है ना शुगर कोटेड पॉइजन बहुत मीठे बोलेंगे आपके पेट की सारी बात ले लेंगे फिर इधर को उधर उधर लग लगा देंगे सब गड़े और वो सोच रहे हैं हमने इनसे बोले उनको जाकर सत्य बोल दिया अरे उनसे तुम बहुत भले तुमने यहाँ से जो सुना वहां जा उनको बोल दिया सच तो वहां बोल दिया उनसे क्या हो रहा है रिजल्ट किसकी किसकी हानि हो रही है तो खुद तो पाप तो कर ही गया पिछुनत्व के कारण से लेकिन सबका हानि करके महापाप हो गया हो ऐसे वचन बोल के क्या फायदा समझ के बोलना चाहिए हाँ दूसरों का हित हो ऐसा वचन बोलो सर्वभ हित इसलिए कहते हैं सत्यम अंधना प्रतिष्ठित अव्यविचारितया वर्तते सत्यम ये शु सत्यम प्रतिष्ठित जिनमें सत्य प्रतिष्ठित है मतलब सत्य कैसा है अनृत वर्जित भी है और वे विचार नहीं थे वह वचन ही सत्य होगा जिसका कभी विचार ना कोई खंडन ना कर सके कोई काट ना कर सके ऐसा वचन ही सत्य हो और आजकल लोग खुद के वचन खुद काट देते हैं। अभी एक बोला फिर कुछ दिन बाद फिर और बोल देते हैं और उन्होंने क्या वचन सत्य कहो पहला बोला हुआ सत्य है कि बाद में बोला हुआ सत्य है कोई भी सत्य नहीं है इसलिए की व्याख्या कर रहे भाषा नित्यमेव नित्य ही अव्यूप से विद्यमान रहना चाहिए तो वचन में वचन में अकाट्य होनी चाहिए उसको सत्य वचन कहा जाता है ब्रह्मास्मि ऐसा नहीं है बहुत सारे हैं लौकिक व्यवहार में भी आप सत्य बोल सकते हैं ऐसी बात और जो उपलक्षित उत्तरायण मार्ग में चलने वाले उन लोगों के लिए अब बता रहे तेम असो विरजो ब्रह्म लोको नेशन लंबा चेति चेतीम जिन गृहस्थों में क्या क्या नहीं है न जिहम जिह्मम तेसाम में ले लेंगे हम ये जिहम ना जिन गृहस्थों में किसी प्रकार की कुटिलता नहीं है कि ध धर्म हो और कु ना हो बड़ा कठिन निभाना मुश्किल हो जाएगा ग्रहस्थ तो उसको तो करना ही पड़ जाता है सारा काम धंधा छोटा मोटा या कहीं भी रहे हो गृहस्थ वो झूठ चल कपट बेमानी करेगा ही मिना जी नहीं सकते वो बहाना बन जाता क्या करे पत्नी के वजह से मजबूरी करेगा पति बोलेगा और पत्नी के क्यार उनके वजह से मुझे मजबूरी में से करना पड़ता दोनों मिलकर के करते रहते और अंडर एवं माया तीन ना हो ना अंड्रतम न माया छिम अंड्रतम न माया छ्या जू ब्रह्मलोक विशेषण ये ब्रह्मलोकों के लिए विरज ब्रह्मलोक उन्हीं को या विशुद्ध विशुद्ध ब्रह्मलोक आदित्य लोक प्राप्त होता है ऐसे एकांत एक ब्रह्मचारी वार भिक्षुक में संभाव है भाषा कहेंगे यह बात या तो ब्रह्मचारी या वारस्थ तो सन्यासी में ही संभव है ग्रस्त में तो बिल्कुल नहीं हो सकते एक जबरत बोल देते कर बिल्कुल जैसे कि ग्रहस्तों को उत्तरायण मार्ग का अधिकार ही नहीं ऐसे कर के से मिलता है या तो वे गृहस्थ हो इन सबसे बचते हुए उपासना विशिष्ट कर्म का अनुष्ठान कर रहे हो या केवल अपर ब्रह्म उपासना कर रहे हो गृहस्थ उनको भी मिल सकता है प्राणात्म भाव विरज शुद्ध न चंद्र ब्रह्म लोकवत्जस्वल वृद्धि क्षयादि युक्त पुनः आदित्य से उपलक्षित उत्तरायण मार्ग से जाकर प्राणाप्त भाव से जो उपासना करने आदि वाल जो किया है उसको विरजहा माने शुद्ध ऐसे लोगों को यह शुद्ध लोक मिलेगा शुद्ध का मतलब क्या चंद्ररूपी ब्रह्म लोक में जैसा वैसा नहीं रजस्व रजयुक्त वहां पुण्य पाप मिश्रते क्यों वृद्धि क्षया अवृद्धि जैसा अक्षय चंद्रमा का होता है उसमें रहने वालों को भी अन्नत भोग्य है ना भोग्यों में यही हाल होता है भोक्ता तो फिर भी एक राजा है, इन राजा में तो न्यून आदि होते रहता है हर महीना राशन लाते हैं और फिर धीरे धीरे घटता है फिर लाते फिर बढ़ जाता है फिर घटता है, है फिर बढ़ता है ए अन्न का स्वभाव क्या कर अन्न का स्वभाव है घटना बढ़ना परोसते रहते जब बनाते तो बड़ा लगता है भरा हुआ है सब बर्तन बहुत बढ़िया है स्वनदार है तो परोसते जाओ खता हो खतः हो खतः फिर अंत में बेचार को खाने को भी नहीं रह जाते बर्तन छाटना पड़ जाए नहीं खे हो गया फिर बनाओ फिर भरोते रहता है ये अन्न का स्वभाव है भोग्य का स्वभाव है लेकिन ये आदित्य शनि न हो है आप तो वैसे वैसे रहते बनाओ खाओ बनाओ खाओ आप तो वैसे वैसे है और तगड़े होते जा रहे इन क्षय प्रति तो ऐसा स्पष्ट रोजाना जैसे वैसे हत्ता इतना स्पष्ट नहीं है इसलिए कहते हैं वो तो वाला होने से रजयुक्त माना जाएगा और अतएव उसके समान यह नहीं होने से इसका नाम विरजह कह दिया गया असो यह जो ब्रह्मलोक आदित्य ब्रह्मलोक के केश्याम किनको मिलेगा एशाम इतुक्ते शाम से कह दिया कौन ले वो लोग कहते के, के प्रश्न के जवाब में यथा इत्यादि शुरू करेंगे व्यति जिहमादि शब्दों को पहले व्यतिरिक मुख से कथन करेंगे भाषिका कैसा हो रहा है गृहस्थान अनेक विरुद्ध संव्यवहार प्रयोजन जिह्म कौटिल्यम वक्रभाव अवश्यम भावे तथा न एश जिम तेषा विरजो प्रबलो का क्योंकि जो है जिस प्रकार से गृहस्तों तो के अंदर क्या होता है अनेक विरुद्ध समव्यवहार करने पड़ जाते हैं विरुद्ध संवार प्रयोजन संवार जो करते हैं वो अपने अपने प्रयोजन को लेकर स्वार्थ को लेकर के स्वार्थ को लेकर के विरुद्ध समव्यवहार उनको करना पड़ जाता है इसी वजह से उसको कहते हैं हम ग्रस्त आश्रम कैसा है जिह्म कौटिल्य कौटिल्य था मतलब वक्र भावो अवश्यम भावी अवश्यम भावी है वो उनके लिए उसे बच नहीं सकते चाहे जितना भी करे कई बार तो माता पिता अपने बच्चों से छल कपट कर जाते बच्चे अपने माँ बाप से छिपा कर काम कर जाते झूठ सब करना पड़ता है बेटा बाप को नहीं बताता है बाप बेटे को नहीं बता रहा है ऐसे भी हो जाता है अभी के घर में कुछ दिन पहले तो भाई परेशान है वो घरें क्या करे महाराज हमें पता नहीं चलता है बेटा कमा रहा है क्या कर रहा है कहाँ जा रहा है बचा रहा है कि नहीं बचा रहे बाप परेशान है फिर बेटा अलग कमाने लग गया और बता नहीं रहे रिपोर्ट नहीं देता है बाप को कि मेरा इतना आमदनी हुआ इतना ये हुआ उतना हुआ अभी भी नहीं पता चल रहा लॉस भी तो नहीं जा रहा है कर्जा तो नहीं कर रहा है बाद हमारे गले घंटे बन जाए बाप का असली डर वो नहीं बोले वो दूसरी भाषा बोलते पता ला पा रहा कि नहीं पा रहा है मैंने कहा ऐसे नहीं होता असली डर ये है ना कि वो कर्जा तो नहीं किया है आप गले घंटी ना बन जाए बाद में पड़ जाए बाप असली परेशानी और होती इस तरह से बेटा बाप से छिपा रहा है से छिपा रही है है छिपा रहा है और पत्नी पति से छिपा के काम करते सब उठपटांग काम चलते ग्रहस्थी में और फिर भी अपने आप को हमारे साथ धर्म है? धर्म पत्नी धर्म पति है कहे का धर्म है पता नहीं लेकिन भाष्कर साफ कहते हैं वाद अवश्यम भावी बच नहीं सकते चल कोशिश करो बच नहीं सकते आते जैसा वे हैं तथा नहीं वैसा नहीं है जिनमें तेषाव जो है विरजो ब्रह्मलोक ऐसा नहीं होगा इसी पर यथात ग्रस्ता नाम क्रीडा नर्मादि निमित्तम अंडृतम अवर्जनीय इसी प्रकार से ग्रस्तम एक और समस्या क्या है खेल खेल में भी क्रीड़ा कंदुकारी खेल में हास्यादी नर्म स्थलों में सब जगह में झूठ बोलते हैं। हो अंड जैसे आजकल मैच फिक्सिंग बोलते हैं ना मैच फिक्सिंग हो रहा है पहले से निश्चय हो गया कौन जीत रहा है कौन आ रहा है सब पहले से निश्चित है अगले वर्ल्ड कप किसको मिलेगा पहले से निर्णय हो जाता है कराने वाले जो बड़े हैं कमिटी है उनको पहले से दे दिया जाता है वो सारे देश वालों को खरीद लेते दस बारह देश जो खेल रहे हैं शायद तुमको हारना है तुमको कहाँ हारना है वो भी निश्चय है कोई सेमीफाइनल में आएगा, कोई क्वार्टर फाइनल में कौन कहाँ हारेगा वो भी निश्चय कर दिया गया पहले से तुम अमुक तक ना आकर के फिर वहां से बाहर होना पड़ेगा कब से बाहर कोई क्वार्टर फाइनल से बाहर होगा कोई सेमीफाइनल से बाहर होगा कौन कहाँ से बाहर होगा वो सब हो गया इतनी दुर्दशा है इतों का धंधा क्रीड़ा नर्मो हास्य में भी किसको हसाना है उसमें भी छल का पट छिपा हुआ है क्यों हसा रहा है विश्वास करना मुश्किल हो गया आजकल <laughs> हसाने का पीछे भी कुछ और ही खेल रहता है देखो है ना हास्यादि कंचन नर्मो नरम शब्द क्या है हास्यादि उसमें भी ये अवर्जनीय अनुतम वो बच नहीं सकते अच्छे वो रुक नहीं पाते हैं वो अवसंभावी झूठा व्यवहार करते था न नैसा जिनमें नहीं है ऐसे तो माया के बारे में तो कहने की क्या जरूरत है इस व्याख्या नहीं करते भाषाकार ग्रस्तों में जैसे माया करते हैं वैसे आप माया न करते हैं जो उन लोगों को ब्रह्म की प्राप्ति होती है उत्तरायण मार्ग माया का तो बताता हूं घटना बंगलोर शहर की बड़ी आश्चर्य घटना घटी बहू आई बेटे का शादी हुआ आती है ना पत्नी उसकी आई घर में बड़ा स्वागत वगैरह हुआ सब कुछ हो गया दस पंद्रह दिन नहीं हुआ था पुलिस स्टेशन पहुंच गए लोगों को मालूम नहीं घर के लोग सोचे कहीं बाहर जा रहे पासपोर्ट पड़ोस में जा रही होगी उसी पुलिस स्टेशन पहुंच गए और जान इस रास्ते में कहीं से इधर फाड़ फूट दिया और उसे ब्लेट वे गई होगी इधर उधर थोड़ा काट कूट लिया और पुलिस से मेरे पति ने और सबने बहुत पीट फाट किया अच्छा। कि अब किस तरह साहब को छुड़ा लिया छुड़ा के आने के बाद जो है से पूछा गया एक दिन आराम से बैठ करके तू ये नाटक क्यों करे कभी जिंदगी भर कभी अब मेरे से पूछा ना मांग सके इसने कर गे? कभी ना ना कहे माइक क्यों नहीं लाई वो क्यों नहीं लाई एक क्यों नहीं लाई वो चीज वो चीज लाओ नमकीन लाओ पेड़ा लाओ वो लाओ कुछ जिंदगी में कभी आज मेरे अपने मायके से कुछ लाने को ना कहे इसे मैंने पैर ताला लगा लिया पॉइंट आप कहीं कुछ करेंगे तो फिर दोबारा अंदर जाओगे सब <laughs> औरत ये माया गृहस्थियों का माया गृहस्ता नाम है माया ऐसी है वह नहीं है जिनमें में नये शो विदे जिनमें वो न हो वे लो ईश्वर जलो ब्राह्मण माया नाम बहिर्न्य आत्मान प्रकाशीय अन्यथ कार्य विरोधी शाम माया मिथ्या आचार रूपा माया का लक्षण बता रहे हैं क्या है वो माया यहाँ पर ग्रस्तों की माया माया से वो माया जगत पैदा हो रही है ब्रह्म की माया ये गृहस्तों की लक्षण माया है क्या बहिर् अन्यथा आत्मानं अन्य आत्मा बाहर से अपने आप को अलग ढंग से पेश हो जाते हैं और जब काम करते अन्य कार्य करो ती दूसरे ढंग से उल्टा सीधा काम कर देते जाता है सामने से बड़ा मीठा मीठा बढ़िया बोल रहे हैं हाँ जी हाँ जी गुरु जी वह जी वह दुनिया भर हो रहा है और पेट कभी छुरी मार देती दूसरी बाहर उल्टा काम कर देती सब मिथ्याचार रूपा इसी दूसरा मिथ्याचार मायादेव दोषा माय ये शु अधिक्षुषु निमित्ता नित्य ना माया मादे हो ये सब क्या है दोष है ये दोष जिन में जिन अधिकारियों में नहीं किन्न अधिकारियों में नहीं हो सकता है बता रे संभावना यहाँ है ब्रह्मचारियों में नहीं हो सकता आजकल के ब्रह्मचारी नहीं लेना सत्य के ब्रह्मचारी नहीं पढ़े आजकल के ब्रह्मचारियों में भरोसा नहीं होता वाहन प्रस्ताव वाहन प्रस्त भी बेचारे ऐसे ही हैं, क्यों घर से तो खाली हाथ आ जाते हैं ना वान प्रस्थ आश्रम वाले जितने भी सन्याजी। सन्याजी। ये सब परेशान हैं, भिक्षुषु और सन्यासी करी सन्यासी कहते इनमें निमित्ता भाव यदि सच्चे हो तो इनको झूठ छल कपट करने की जरूरत ही नहीं है क्या जरूरत ब्रह्मचारी है गुरुकुल में रह रहा है गुरु आश्रम से जो प्राप्त हो रहा है वहां भिक्षा आदि से उसे संतुष्ट है, क्या है? इन लालाचे ना, लालाचे की उसे क्या जरूरत है इधर उधर करने की सेठ लोग क्या कर, रहे लो कर रहे? आपको लालच देखकर फंसा लेते हैं आपने नौकर जैसे भी इस्तेमाल कर लिया ऐसा गटवट भी कर देते समझते नहीं लोग और पहले जमाने से गुरुकुल सिस्टम था आजकल भी है बौद्धों में हमने लिखा थाईलैंड में थाईलैंड में भिक्षा में जाते हैं लोग रोड फिक्स है कौन सी बार कौन कितने किस रोड में जाएंगे जैसे आपके हैं ना कहा में कौन कितने गांव में जाएगा कितना यहाँ से लाएगा कितना लाएगा फिक्स है ला के घर घर घर में रसोई में या नहीं के अपना निकाल लोग अलग मिठाई से उठाई वो अलग नहीं निकाल सकते रसोई में जाएगा रसोई में जैसे बटेगी बटेगी सबको बाद में वहाँ भी ऐसे सब लाते हैं सब रसोई में दे दिया आठ बजे जाते दस बजे तक जाते हैं बारह बजे घंटी बजती है सब ने क्या क्या भिक्षा मिला सब उसमें जो सेवा में है वो महात्मा उसमें सब छटाई करके सब अलग कर देंगे फिर बारह घंटे बारह बजे घंटी लगी सब आओगे थाली लेके आ रहे हो तो सबको बराबर दे, दे ये सिस्टम ये नहीं अलग से कोई चीज़ ले ले किसी से न आश्रम के अंदर जाते बौद्ध में कोई देना भी चाहेगा महान एक आदमी आएगा ऑफिस वाला साथ में तब सबको बटवाएगा ढंग से बराबर ज्यादा दे, दे दे डबल मांग ले नहीं चलेगा तुरंत बार कर दे उसको जाओ भार। हम ताइवान में गए थे एक भिक्षु औरत भीख मांग रही थी मार्केट में तो हम रुक गए और जो हमारे साथ थे तो उनसे बोला बल्लब की रुपया एन टी डी बोलते न्यू टाइम डॉलर्स। एक डॉलर उसमें डाल दिया डालने के बाद वो देखते रह गए तो हमको दे दिया तो प्रसन्न हुई हमें तो जान के प्रसन्न किया उसको पूछने के लिए तुम्हारा तो से क्यों हुआ? ये जानना चाहता था जा मैं। मैं मैं सीधा नहीं पूछा मैंने कहा आप कहाँ से हैं कैसे हैं सब पूछ कर कर पूछा मैंने आप आश्रम में क्यों नहीं रहते क्यों आप इस तरह से रखते हैं आप बहुत भीषणी हैं बहुत बड़े बड़े बड़ आश्रम है उनमें रही आप व्यवस्थित है वहां पर तब वो कही अब आप कैसे आपको बताऊ मैंने कहा उसको इशारा किया तुम जाओ आगे जाओ तो साथ में ना तुम आगे खड़े हो जाओ फिर वो बताइए कि हमने कुछ गलतियां कर दी क्या गलती है करी कहते मैंने एक आदमी से संबंध रखा था वो आदमी मेरे पास अलग से आता था मेरे को जो जो चीजें ला के देता था अलग से स्पेशल मैं उसको चिपचाप पकड़ा देती थी, थी और वो जब सामान बांटता था इसके लिए अलग से पैकेट रखता उसको वो दे देता था इसे पकड़ा हुई और वो आश्रम अब सड़कों में भड़क रही है भीख मांग के खा रही है इतने सख्ते आश्रम के, के लोग बहुत धर्म किससे कोई कुछ नहीं ले सकता है तभी आज भी बहुत इतने देशों में में है है क्यों हुआ क्योंकि अनुशासन है। आश्रम में, ब्रह्मचारियों में, महात्माओं में अनुशासन यही आप जाके आधा से ज्यादा जो ए, एक माने एक चौथाई धर्म समझो एक चौथाई देहरादून उत्तर दिशा का पूरा बौद्धों के हाथ है सारे पहाड़ बौद्धों की धर्म के प्रति है चाहे में कुछ भी है जिसमें है वो उसको पक्का इसे उनकी उन्नति है भगवान को साथ दे आगे बढ़ रहे हो स्तर पर। हम नहीं? किसी भी आश्रम में देख लो यहां जो चार महात्मा है एक एक गुरु का चार चेड़े हैं तो वे खिचड़ पिछड़ खिचड़े पिछड़े किसी में ना अनुशासन है ना धर्म का किया शिक्षा है हम क्या धर्म कर रहे हैं धर्म करे पाप हो रहा है पुण्य हो रहा है झूठ हो रहा है सच्च हो रहा है कुछ भी देख रहे हैं और न किसी अनुशासन में रहना भी चाह इसलिए यहाँ अवनति देखने को मिल रहा है दिन प्रतिदिन अवनति की ओर जा रहे हैं बड़े बड़े आश्रम को देख नष्ट हो जाना है खत्म करना रहे हैं नष्ट हो जा रहा है कारण और और बड़ा होते जा रहा है दूसरों में देख लो कारण कि ये जो चीज बता रहे ना ब्रह्मचारी वाहन और सन्यासियों में कोई निमित्त न होने से चीजें नहीं होना चाहिए जीव अंड माया नहीं होना चाहिए भाषाकर कहना इस अंतिम आश्रम वालों में कभी नहीं होता लेकिन उल्टा दिख रहा है कलियों को तो क्यों निमित्त ही नहीं है क्यों झूठ बोले क्यों माया करे क्यों कुटिलता करें रूपेण असो इसलिए विद्यंते नित्ताभाव साधन अपनाया है उस साधन के अनुरूप ही उनको क्या मिलता है असो विरजो ब्रह्मलोक ब्रह्म यह जो विशुद्ध ब्रह्मलोक आदित्य लोग उत्तरायण मार्ग से जाकर के जो अपन लोगों को प्राप्त कर जाएंगे ऐसा ज्ञान युक्त कर्मवधा गति यह जो है उपासना युक्त कर्म वालों का गति है फल है पूर्वोक्तस्तो ब्रह्मलोक का केवल कर्म नाम चंद्र और पूर्व मंत्र में कहा का मतलब क्या केवल कर्मी को प्राप्त होने वाला चंद्र रूपा पितृलोक प्राप्ति का रास्ता है वो इस प्रकार से द्वितीय प्रश्न का विचार आरंभ कर रहे हैं प्रथम प्रश्न का विचार पूरा करके प्रथम प्रश्न में क्या विचार कहा गया था संक्षिप्त भाषा का अवतरण का में दे रहे हैं देखिए प्राणोत्ता प्रजापतिम प्राण आत्ता है वही प्रजापति है यह बात कह दिया गया तस् प्रजापतित्व अतृत्व और प्रजापतित्व उसकी प्रजापतित्व और अतृत्व को अस्वी शरीर अवधारितव्यम अपना जो समृष्टि में समझाया गया है काल रूप क्या है है समझती समी आदित्य चंद्रमा उत्तरायण समी मामला है जो समी में समझाया गया है उसको वृष्टि में घटाना है शरीर में अपना प्रत्येक शरीर के अंदर प्रजापति कौन है प्रत्येक शरीर के अंदर अत्ता कौन है इसका निर्धारण करने के लिए ही अयम प्रश्न आरंभित है यह दूसरा प्रश्न आरंभ होता है आगे भी देखिए अवधारित अव्यम के ऊपर काफी है अत्ता विश्वस्य सपति अत्ता कौन है इस विश्व का इति अग्नि सपी हैपति आरभ्य अतृत्व को स्थित करने के लिए पूर्व प्रश्न में अग्नि से आरंभ करके हेष हाँ, तपति सूर्य को लिया फिर अराव रत्ना जाकर के पूरा करते हुए प्राणे कह दिया गया प्राणी सर्व प्रतिष्ठित प्रजापति गर्भगा तो प्रति आ प्रजापति प्रजाग्रम उत्पन्न हो गए हो ये संयंगे इत्यादि प्रजापतित्व से उत्तरत्मात् प्रजापतित्व आगे दूसरे प्रश्न में कहने वाले हैं इदम उपलक्षण उपलक्षण जब आश्चार ने संकेत कर दिया प्रजापतित्व और अतृत्व को इस शरीर में स्थित करने के लिए दूसरा प्रश्न है इतनी दो बात ना। क्या है है? में दोनों गति की बात हुई है उत्तरायण मार्ग दक्षिणायण मार्ग चंद्र लोक और आयोकलोक प्राप्ति के वर्णन हुआ था ना इसलिए यह दूसरा वृद्धि किसके लिए है उन दोनों से अलग दोनों लोगों के से विरक्त पुरुष के लिए दूसरा प्रश्न है तो विरक्त चित्त एकाग्र बिना वक्ष्यमाण आत्मज्ञान सिद्ध है जो विरक्त पुरुष होगा चित्त एकाग्रता के बिना वक्ष्यमाण जो आत्मज्ञान है वह उसको प्राप्त नहीं हो सकता है तदर्थम मंदा नाम फल विशेषार्थम च प्राणोपासनाथ प्रश्न द्वरंभ इसलिए उस विरक्त पुरुषों के लिए प्राणोपासना विरक्त पुरुषों को प्राणोपासना है ताकि वो उपासना करके आत्मज्ञान के अधिकारी हो जाएं अरे मंदाधिकारी प्राणोपासना सिद्धे तदर्थम क्योंकि चित्त के बिना अवक्षण आत्मज्ञान को सिद्ध नहीं हो सकता अत्य चित्त को संभावना कैसे करे वो कैसे चित्त आ जाएगी उसके लिए उपासना कर आगे। आगे मंदारी का विधान करिए तो उसके लिए फल विशेष प्राप्ति के लिए मान लो उपासना। इसके लिए यह प्रश्न आरंभ प्राणोपासना के मामले में भी श्रेष्ठत्व अतृत्व प्रजापतित्व आदि गुणों का निर्धारण करने के लिए ही यह दूसरा प्रश्न आरंभ हो रहा है उपासना करना है तो गुण चाहिए ना वो गुण क्या है श्रेष्ठत्व अतृत्व इन गुणों को तो दूसरा प्रश्न है ये समझना चाहिए तदुत्पत्तिया निर्धारण तृतीय प्रश्न और उसकी उत्पत्तियादि निर्धारण पूर्वक उसकी उपासना विधान करने के लिए तीसरा प्रश्न भी है यह भी दृष्टव्यम दृष्टव्यम आगे अगला मंत्र आरंभ होता है अतः नार्गव वैदर्भी पप्रछ देवा प्रजां भगवं ततव देश कत एक प्रकाशय कलिष्ठ अद्केन ह निश्चित रूपेण ऋषि को कौन पूछ रहा है भार्गवो वैधर्मी भृगु गोत्रपन्न और विदर्भदेश वै, वै, वा भृगुगोत्र भार्गव पूछा क्या पूछा हे भगवन देवाजा में धारियंत है यहाँ प्रजा सतर्त ब्राह्मण आदि जगत नहीं लेना चाहिए पूर्व मंत्र में लिया था पूर्व प्रश्न में प्रजाशक्त क्या लिया था ब्राह्मण आदि मनुष्य यहाँ प्रजा सतक पूरे शरीर इस शरीर को कौन धारण करता है प्रजाम शरीरम आंद्री में जहाँ छोड़े जावा के लिखा प्रजा सत्य शरीर में वग न जीव कैसे प्राण धारक तेरा तो धारित्व भाव क्योंकि जीव तो प्राण का धारक है धार्य नहीं है अब यह पूछा जा रहा है इनके द्वारा वस्तु क्या है? इस प्रजा को कौन धारण करता है है। प्रजा? तत्व धारण करने योग्य किनके द्वारा धारण किया जा रहा है पूछा जा प्रजा, लेना प्रजा को कितने देवता लोग धारण करते हैं पूरा गिना देंगे चौदह और कितने पंच प्राप्त पंच ज्ञान इंद्रिया पंचकर्म इंद्रिया चार अंतकरण चतुष्टय, है प्राण भी जोड़ दो उन्नीस हो जाएगा और अंतरण दो भाग में कर तो सत्र हो जाएगा ये इसको धारण कर देंगे और कतर ये प्रकाश इंदे तथा उन देवताओं में से कौन इसे प्रकाशित करते हैं और इन देवों में से कौन प्रधान कापुलर एशाम एसाम वरिष्ठ इनमें से वरिष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ कौन का शिकाराम हा किला अनंत रामनेला राम जब जान लिया भार्गवी भार्गवी ने की प्रजा वह हिरण्यगर्भ ही अंत में अनेक रूप धारण करते करते करते अन्य रूप धारण कर लिया और वन जब पुरुष स्त्री खाते हैं तो वीर और रज बन जाता है उसके द्वारा प्रजाउत्पन्न होते हैं शरीर उत्पन्न होते हैं ब्राह्मण जाता है लेकिन भार्गव देव देवा प्रजान शरीर लक्षणाम विधारय कितने देवता लो क्या देवता इसलिए कहा जा रहा है इंद्रिया तो जड़ है इंद्रिया क्या है जड़ है इंद्रियों के अभिमानी देवता इसको धारण कर इंद्रियां तो बहुत भौतिक कार्य है वहाँ के भूतों का कार्य है वो थोड़ी धारण कर सकते हैं एक भूत दूसरे भूतों को कहां से धारण करेगा क्या धारण कौन करता है तब तथा लोग होते हैं जिनके वजह से टिकता है इसे यहां जान के देवा शब्द प्रयोग कर दिया जो जीवियंती प्रकाशियंती देवा इंद्रिया जो विषयों को प्रकाशन करने वाली इंद्रिया उनको भी देव कहते हैं और उनके अभिमानी देवता भी देव ही शब्द कहा जाता है प्रजाम शरीर लक्षणाम शरीर रूप का जो प्रजा है उसको कितने देवता लोग विशेष परिधान करते हैं कतरे बुद्धि इंद्रिय इंद्रिय कर्म प्रकाशन स्व्या प्रकाश और विधार्य मणाश्चनता विधान करते विधान विशेष पर करते हुए यह लोग कतरे कितने हैं बुद्धि इंद्रिय और कर्मद्रियों में से ज्ञान और कर्मेंद्रियों में विभक्ता नाम विभक्त करके जो रह रहे उनका प्रख्यापन के द्वारा स्व महात्म प्रख्यापन प्रकाशियंत उनका महात्म क्या है वास्तव में आकाश का महात्म है अवकाश देना अवकाश दानाधिगम आकाशादीना महात्म तस्य प्रख्यापन उसका प्रकाशन करना तस्य लोकान प्रति प्रकटनम मनुष्यो इन जीवों के प्रति प्रकाशित कर देना तब है उसको प्रकाशन करने का रूपी काम कौन कौन करते हैं कहते हैं कैसे प्रख्यापन प्रकाशयंत कैसे प्रयोग कर दिया सम धातु तब कहते हैं प्रकाशनम प्रकाशयंत प्रकाशन प्रकाशियंत उसी प्रकार का प्रयोग करिए जैसे पाकम पचे उसी धातु से कर्म का कथन किया और उसी धातु से क्रिया का भी कथन कर दिया कर्म का बोध करने के लिए भी वही धातु प्रयोग और क्रिया बोध करने के लिए भी एक ही धातु का प्रयोग करें ना प्रकाशन प्रकाशम पचती उसी को सो पुनरेश वरिष्ठा और इनमें से वरिष्ठ जो प्रधान है वह कौन है किस काम के लिए कार्यकरण लक्षण कार्य करूपा इन सदियों में से मुने कार्यूपाणारण किए हुए इन लोगों में से कौन है जो इनका हो तस्वाच आकाशहवा एष वायु पृथ्वी वांग प्रतिवी वनक्षत्रे प्रकाश्य भिवदती व्यय बाभ्य विदार स्मय सहवाच तस्म उसके लिए कौन वैदर्वी भार भार्गव के लिए सब्लाद महर्षि किला रूपेण वाच कहे जवाब में आकाश हवा वैसे देवो यह देव कौन है आचार्य प्रद ने उस भार्गव रूपी से कहा निश्चय रूपेण आकाश ही वह देवता है केवल आकाश से कैसे टिक जाएगा शरीर कद सात वायु है अग्नि है जल है पृथ्वी है पांच भूत आ गया और वाक वाक्रिया तो मन चारों अंतकरण या दो अंतकरण, चक्षु श्रोत्रम से लक्षित है पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय और अंतकर्ण चतुष्टय, तो है तो तो तो तो पंचभूतों से लक्षित है उनके रूप में उनके रजौ उनका सामान्य कार्य है पंच जिस शरीर जिंदा है हमें तो प्राण को ले, तो प्राण प्राण प्राण ले जाना है ना जब का प्राण में प्राणा है अगले मंत्र में आएगा, प्राण मुख्य ले जाना है ना इसी हम लेंगे पंच प्राण ले लीजिए तो पांच पांच पंद्रह पाँच दस पांच पंद्रह हो गया और चार उन्नीस अत पंचभूत हाँ कहा गया है उसके पीछे आ जाएगा ये विदन दी वे लोग जो है, अपना अपना वस्तुओं को प्रकाशन करके बोलने लग गए हर इंद्रिय बोलने लगा मैं ज्यू मैं श्रेष्ठ मैं ही सब कर रहा हूं मैं सारा धारण कर रहा वाणी बोलती है आंख बोलता है मैं ना तू क्या बोल देती आपस में लड़ते है ही है। मैं बोलती हूं तू क्या होता है अरे मैं ना दे तू क्या बोलेगी मैं ना सुनू तू क्या बोलती है बोल सकेगा तुम कुछ इसलिए कान अपना कहेगा मैं जो सुनता हूं तभी तो तू बोल पाती है तू तो तेरे अंदर न सुनने का दम है न देखने का दम है हर अपने अपनी श्रेष्ठता को कर बोलते हैं वाणी भी बोलती ठीक है, है तू सुन के तू अपना बोल लू मेरे उनको कैसे बोलेगा तू सुन के अपना बोल सकेगा क्या मेरे बिना तू तो बोल नहीं सकता भले सुन सकता है तू इधर से आम से भी लड़ती है तू तो देख सकता है लेकिन तू बोल नहीं सकता मेरे बिना सब ऐसे अपनी अपनी बात जो है ये बैगन कद्दू की लड़ाई जैसी बात है तो पीला कद्दू है उसको एक बार नाराज अगर बैगन है तो, तो रोगों का खान है पीले कद्दू कद तो रोगों का खान है हा आयुर्वेद में कहा है ना रोग गृहम का है उसको कुषमांड को रोग मंदिराम कुमांड पीला वाला कच्चा ही में तो खाते हैं और कब खाते हैं हरा वाला नहीं हरा वाला तो बड़ा होता है हरा रंग वाला जो होता है वो तो बड़ा होता है उसको तो खाते हैं वो खून की सफाई करता है आयुर्वेद में कहा है बहुत बढ़िया काम है हार्ट के लिए भी अच्छा माना गया उसको तो जिसे पेठा बनता है यहाँ तो पे मिठाई बनते पेठा की मिठाई बनाते हैं हरा कद्दू होता तो तो बड़ा बड़ा होता है एक एक बीस किलो पच्चीस किलो चालीस किलो पचास किलो ऐसे भी होता बड़े बड़े हरे रंग का होता वो तो खाया जाता है सब काम पूजा में भी आता है सब दो प्रकार कुछ हरे रंग की है पीले का नहीं छेड़ दिया अरे तू तो बेगुण है तेरा नाम ही है ना बेगुण तेरे अंदर कोई गुण ही नहीं तो वैसे इंद्रियां भी लड़ गए यहाँ पर तात्पर्य केवल सब्जी का अभिमानी देवता वहां पर भी विवाद दिखाया जाता है जो कहानी आती है वो केवल मानी देवता यहाँ पर भी ब्रह्मसूत्र में निर्णय लिया है आज भी दूसरी पंक्ति अभिमान व्यपनेश् विशेष अनुगति भान यह अभिमानी को व्यपनेश समझना तथ्य अभिमानी देवदा इंद्री आपस में जड़ है आंख बोल कैसे बोलेगा कैसे लड़ गया वो मैं जाऊंगा एक साल के लिए जैसा तुम तो लोग कैसे जिंदे रहोगे ऐसे बोल के आंख चला गया तीर्थ यात्रा एक साल के लिए तीर्थ यात्रा से वापस लौटा देखे सब जिंदे आराम से फिर चल रहा तब तो उसे पूछा अरे मेरे बिना तुम लोग कैसे हो जैसे अंदर आता बिना देखे बाकी तो सब काम करते रहता वैसे हम भी रहोगे तो फिर चुपचाप घुस गया इसका जब तो मेरे बिना भी तुम जिंदा रहे तो मैं प्रधान नहीं हूं ऐसा प्रत्येक गए और लौटे गए और लौटा है ऐसे तो फिर कौन है हम लोगों में हम लोग लो पंद्रह ही फेल हो गए सारे के सारे तब तो प्राण कहते मैं हूँ अरे तो क्या होता है कुछ नहीं होता है? हम सब बिना तो क्या करेगा अच्छा जैसे निकलने लगा सब का हवा बोलूंगा जाए सही मर जाएगा प्राण निकलेगा तो सब हाथों ने महाराज रुको को आप इस सब आते। हमारे अंदर जो कुछ भी गुण है हम सब का गुण आपका गुण है ऐसा अपने अपने गुणों का अर्पण कर दिया प्राण को पंचभूत या पंचभूतों से रक्षित प्राण ऐसा ही लेते हैं एवं पृष्ठपते तस्मे सहोवाच वे हाँ ना व्यय बाणु अवस्थभ हम लोग जो है ना मैं अपने अपने हर व्यक्ति की क्या बोल रहे हैं इस कार्य का शरीर को बाणम मैंने वाणम बाणु वाणमय आगे कहेंगे तस्मय वाणम वाति गंधम ची वाणम मैंने शरीर वह बाट हो जाता है, वाँ वाँ है बानम कह दिया, में है शास्त्र भी नकल कर में लिया जब शास्त्र कह रहे हैं वावय अभियात करके तो हम क्यों न करें उन्होंने अपने भाषा में वेदात कर दिया भी है, है? बिहार में निकाल क्या जरूरत है वो मेरा भेजा है न जब दो आपके काम चला तो प्राण वाला गलाएंगे उन्हें कहते क ग बस दो ही है क गाँव की जरूरत नहीं हटा बोल दिया उसको में ना क ग ऐसे चेड पब महाप्राण वाला कोई वर्णन की जरूरत है। है? नहीं, तो नहीं, हाँ। हाँ। एक तो नहीं एक ही ही हाँ, है है एक वही वही तो करो दो नहीं लेंगे एक एक एक एक ही ही लेंगे है नहीं। पांच नहीं मानते अक्षर कवर्ग में दो इस तरह से मानते कई भाषा है अब पंजाबी लोग बनेगा ये संयुक्त वर्ण बड़ा खटपट -बड़ करता स्कूल प्रकूल अस्कूल उन्हें हटाई दिया इसे। सीधा करे जोड़ दिया खत्म करो आत्मा नहीं आतम आतमा तबाह हो गया संयुक्त वर्ण उच्चारण ही नहीं करते संयुक्त वर्ण ही निकाल दिया ऐसे ऐसे भाषा ठहर तो वाण मन शरीरम अवस्थभ्य हम लोग इस शरीर को अवस्थम करके स्तंभन करके बांध करके धारण किए हुए हैं ऐसा प्रत्येक ने अपना अपना दावा कर दिया हम हमे हमे हमे मैं मैं मैं, मैं भाषण एवं करो वाच ऐसा पूछने वाले उस भर्मी भारतों को तस्म तो स वह पिपलादाचाई पिपला जी ने हवाचा निश्चित रूप ने कहा आकाश हवा देव ये जो है आकाश नमक देवता ही है जो शरीर को रोक करके कर रखा है और धारण किया हुआ है केवल आकाश किया क्या गया आकाशमय शरीर हो जाए फिर तो पंचपुता तुम्हें नहीं होना चाहिए कत नहीं केवल आकाश नहीं वायु लग्निराप पृथ्वी पांच महाभूत अपना कार्यों के सहित तो ग्रहण किए हुए हैं विशेषण सर्वत्र करिया। शरीर इसलिए तायवासान बोध लेना बाय स्थूल नहीं शरीर का आरंभक जो पंच महाभूत है उनको लेना वांग मनस््रोत्र इत्यादि कर्मेंद्रिया वाक से पांच कर्मेंद्रिया मन से अंतक से है को लिया गया ने कार्य कर्ण प्रकाश अपना अपना जो महात्म क्या है अपना अपने विषय का प्रकाशन करना ही अपना पर महात्म आकाश ने क्या क्या अवकाश प्रदान कर दिया वायु ने प्राण संचालन कर लिया अगले पेट में रोटी पछाने लग गया पाणने क्या गया खून को दौड़ाया, रसों को सब घुमा रहा है पृथ्वी उठने बैठने फिरने फिरने लायक बना रखा है शरीर को, ठोस। सभी अपने अपनी इधर इंद्रियां भी अपने विषय प्रकाशन कर रहे हैं तो इस प्रकार से सुखी मिल करके इस शरीर को धारण किए हुए हैं वाक ग्रहण कर्मेंद्र उपलक्षणार्थम चक्ष राज्य ग्रहण ज्ञानेन्द्र उपलक्षणार्थम यति आह कार इतना ही कर छोड़ देते हैं भाई देखो कर्म जो वाक ग्रहण करना पूरे एक कर्मेंद्र उपलक्षण है लेकिन क्यों चक्षुग्रहण से सबका था चक्षुराधि श्रोत्र भी क्यों ग्रहण कर रहे हो आप ज्ञान को उपलक्षण करने के लिए हुँ? तब कारण इतना ही है छंद की स्थापना करने के लिए ये छंद बिगड़ जाएगा छंदों के अक्षर जो है कम दो अक्षर कम हो जाए श्रोत्र दो गुरु अक्षर कम हो रहे वो भी भयंकर इसीलिए जानकी उन्होंने तो ऐसा प्रयोग कर दिया जरूरत नहीं उसको केवल चक्षुष उपलक्षण किया जा सकता है ब्रह्म सूत्र है क्योंकि जहां श्लोक बद ब्राह्मण बाघ में भी कुछ लोग आ जाते हैं ना यहाँ भी तीनों तीन पाद तीन पाद वाला मंत्र है पादबद्ध है ये जहाँ पादवद्ध नहीं है ब्राह्मण बाघ वहां तो छल के मांगे जब आ रहा है ब्राह्मण भाग में उनको देवा आत्म महात्म प्रकाश्य अभिवदंती अपना प्रजा महात्म्य क्या अवकाश दाना जी देना ये उनके महात्म्य उसके द्वारा प्र, उनको प्रकाशन करके अपने कार्य को प्रकाशन करके अर्थात स्व सर्वलोक प्रकटम यथा तथा तो कृतना सभी के सामने सुस्पष्ट हो जावे वैसे करके वदंती अभिवदी बोलने लगे बोलते चलो अपना अपना काम में ये करता हूं तब तो कोई दिक्कत नहीं था स्पर्धमाना हम श्रेष्ठता यही मैं श्रेष्ठ हूं मैं अपनी अपनी श्रेष्ठता के लिए स्पर्धा करता रनिंग रेस जैसा मैं फर्स्ट मैं फर्स्ट हूं बता ना रनिंग रेस में वैसे जैसा तो अपनी अपनी श्रेष्ठता के लिए होड़ में लगे हुए हैं क्या बोलते हुए? किस प्रकार का किया बाणम, ओ, हम इस बाण को बाण से धनुष बाण ने लेना है ना वाणम बाण मने वाणम में होने से पहला पक्ष क्ष गति प्रदेश रहे हैं अथवा देशा देशांतरं ग यहां तो धीरे धीरे नाश को जाने वाला होने जिसका नाम वाण है अथवा एक दूसरे घूमने फिरने वाला होने का नाम वान वाणी वानम, वानम में वह बाणम कार्यक्रम संघातम वाण को ही बाण शब से कर दिया गया बाण का इसलिए कार्यक्रम का संघात का नाम ही शरीर का नाम ही इसलिए वाणम बाणम प्रसाद जैसे मकान के समान जैसे मकान को कौन धारण किया है एक खंबे पर कोई मकान नहीं होता इन चार खम्भे चाहिए दीवार चाहिए खिड़की दरवाजा चाहिए सब पर हो तब ना तो मकान गएंगे चल खम्भे पर छत डाल दे तो भी इसको नहीं कहते ना एक तो बस स्टैंड है क्या पूछेंगे लोग चल खम्भा करके आप छत डाल तो ये तो पूछेंगे बस स्टैंड तो नहीं है ये।, ये यात्री को खड़ा होने के लिए पीछे बारिश में बना तो दिया मकान तब नाम ना पड़ेगा क्योंकि खिड़की दरवाजा दीवार सब होना चाहिए वह सब मिल करके मकान कहा जाता है उसी प्रकार से जैसे स्तंभ आतंभ न कुड्य और क्या द्वार रोशनदान दबाक्ष ये सब मिल करके जो है प्रासादम अकृत्य वो ढीले होने नहीं देते गिरने देते गिरने लग जाए तो मकान क्या है वो ऐसे खम्बे क्या है जो गिरने छोड़ मकान गिरने थे अविशीकृत्या उसी प्रकार से यह कार्य क्या कर रहे हैं इस शरीर को शिथिल होने नहीं देते हैं इस प्रकार से धारण करते हैं स्पष्टम धारेम स्पष्ट धारण करते हैं एक है मैं एक ना भैन जब बोल रहे हैं मिलके कर दे तो नहीं करें वयम भले बोल दिया लेकिन वहां वयम बहुवचन आप एक के लिए कर अपने लिए जब प्रयोग कर दे तो प्रयोग प्रयोग करना करना चाहिए। चाहिए। गुरु, आत्मा, ईश्वर के लिए सदा जैसे होने के बहुजन क्या कर रहे हैं? मया एव, एक न मैं एक चक्षु के द्वारा अकेला केवल आकाश ये केवल वायु केवल वागिंद्र एक के द्वारा एक अय सियके अप्राया एक प्रा कथर नहीं है